क्या कितने सत्र होते क्या कितने सत्रह का पाठ पाठवा था कम है बोलो नीक नीक लंबा कर दिया को कर दिया फिर बोलो सप्तम्य हाँ तो नहीं हो क्या नहीं क्या और कौन बनी कहू कही याद बोलो तत्पुर से हाँ आ बोलो सपे जत सुर करो खुशी में नहीं दो चार पाँच दस सूत्र देव सपे जातु बोलो पूरा क्या <laughs> चल आगे हो गया था रदाभ्याम पूर्व आपका तैयार है बोलो दो आप बता दें शुरू दे जा नहीं से नहीं एक एक बता देंगे सुपया जाते बोलो नहीं आत सही से होगा हाँ सुपर आई सुन <laughs> सुन कर क्रम हो गया हमको <laughs> तो सुन सुन कर क्रम हो गया हमको ह्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चेत कितने पदे से निष्ठात एक पदे निष्ठाया तो निष्ठात ष्ठी समास निष्ठात <Sapartyad>, करने के बाद उसके बाद षी फिर निष्ठात निष्ठा के तकार को और पर रदभ्याम रुद सेपर के लिए रकार रेप दकार से पर निष्ठा के तकार को नह, तकार को न हो जाइया निष्ठा के तकार को निष्ठा किस निष्ठा किस तब तो तुम निष्ठा निष्ठा के तकार को न क्या प्रथम पुरो से जो पूर्व से दश पूर्व से दश दह क्या ष्टिया पूर्व दकार को भी निष्ठा के तकार को न हो जाएगा और पूर्व दकार को भी न हो जाएगा न आदेश होगा किस किस कि स्थान पर निष्ठा के तकार को और तकार के पहले पूर्व दकार को रदाध्या पर से निष्ठा तत् न्याद निष्ठा अर्व से धातुर दस्य च पढ़ो निष्ठा तस् ये एक पदे या दो पदे एक पद है निष्ठा तस् मतलब निष्ठा के तकार को तो हमें अकार उच्चाने के लिए निष्ठा के तकार को न सिया था नकार आदेश होगा न भी अकार के लिए निष्ठा के अपेक्षा पूर्वस्य से धातु दस्य पूर्व धातु के दकार को भी क्या होगा न होगा श्री श्रीहिंसा धातु ही श्री धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे कि से तक तक तो निष्ठा तब तो, तो, तो संज्ञा करेगा निष्ठा विधान करने के लिए क्या सूत्र है निष्ठा निष्ठा क्या क्या प्रत्येक होगा तब तो तु तो तो। हाँ त होगा तब तो होगा तो तो होने के बाद कीत दोनों है कीत उनसे गुण होगा श्री को सर्वहत्या तो कौन से करेगा हाँ उसके बाद सूत्र रह जाएगा रीत धातु क्या सूत्र रीत धातु होगा और दीर्घ करने के सूत्र क्या है है? गीचा हाँ हालिचा और ये श्री धातु सेट है सेट होने से ईट होना चाहिए ईट क्यों नहीं होगा श्री कह कित ही क्या सतर श्री कह सह कित ही काच उगंत तो कितन से ईट नहीं होगा और शरीर में रह हो गया शीर रह क्या आदि निष्ठा के तकारों को न हो जाएगा बन जाएगा शे और रसाभ्या नौना समान पदे यहाँ पूर्व से द कहाँ लगेगा द से पर्व तो रेप से पर्व चो तो कार्य पहले ही नहीं जहाँ पर में द पहले द मिलेगा वहाँ लगेगा तो हो जाएगा शेर न हेर हिंसा में से शेर न होता है पतला अर्थ होता है हिंसित तो। विधि धातु से निष्ठा ऐसे तबतु करेंगे तो शेर नवत्थ प्रातिपद हो जाए शरीर बन जाएगा विधि धातु से निष्ठा करेंगे भेद कर निष्ठा का तकार तो हृदय निष्ठा तू तो न पूर्व से जो पूर्व दकार न न हो जाएगा बनेगा भिन्न बीच में नकार कहाँ से आया किस उत्तर से हाँ दकार को न हो गया भिन्न छिद्री नहीं छिद के विधात निष्ठा कर नहीं तो छिन्न बनेगा अब तब तू कर प्रत्यय करेंगे तो भिन्न विन्नवान सी बन जाएगा संयोगाधे संयोग आधे रातो धातु रात। रिणवत है, संयोग आदि से संयु आदि तयगादी धा धातु आत धातु के आकार नहीं आतो था। था ये ये न पंचमें तो धातु संयोगादे पंचमें आतो पंचमें धातुशेन यणवान्तु तस्माणवत यणबाला धातु का तीन विशेषण संयोगा हो ये धातु का विशेषण है और आका उस धातु के आकार से पर संयोग तो से न से आद संयोगा दे धातु और ये ष्टअत तो उसके आकार से धातु के यन वाले संयोगा धातु के आकार से आकार से पर निष्ठा के तकार को न हो जाएगा आतः क्या भी होती हुई आतःठ आतः पंचम अंत संयोगादे धातु तीनों धातु के क्या बताया बताया ना पंचाय संयोगि यन वाले धातु के आकार से पर ऐसे में पंचमी तो कितने पद है एक अष्ट तो? तीन ही। संयोग आदि वाले धातु के आकार से पर निष्ठा के तो कार्य न हो जाएगा द्रा धातु है कुत्साह द्रा धातु समय आदि है आदि में समय और वो आकार द्रा में आके पर निष्ठा के तो कार्य न हो गया न होने के बाद रसा अटकुप से न तो हो जाएगा द्रा बनिया बन गया यण वाला यन वाला है द्रा में यन है यण कौन है रई हर्ष है ग्लई का आधे चौपदी से ग्ला हो जाएगा ग्लास आदि है यण इसे धातु के आ से निष्ठा के तकार को न हो गया ग्ला हो बनिया गया लुआ दिभ्य से ये एक विंशति लुआ दिन से पर भागवत धातु के निष्ठा के तकार को न हो जाएगा लू लु में लू है लू क्या निष्ठा के तकार को न हो गया लू न लुया छेदन है लूना, छिन्न अर्थ हो जाएगा इसमें लुवाद में जया धातु जया धातु वायुनो जया वयु हन जया धातु से निष्ठा करने के बाद कीत होने के कारण ये ग्रही जया सूत्र से संप्रसारण संप्रसारण हो जाएगा य को ई संप्रसारण से तो जी बन जाएगा जी होने के बाद उसके बाद सूत्र है ये हलह अंगावयवाद परम यसारण तदंत दीर्घ अंग हल ज है उसे पर संप्रसान ई संप्रसारण हुआ पर संप्रसान तदंत जी को पूरा दीर्घ हुआ जी निष्ठा के त को न करने के लिए क्या सूत्र है ल्हा दिव्य जी न बनिया ओदित उदित चौदोपदे उदित क्या है उत इत यस्य उदिति उदित कौन होगा धातु जिस धातु का औकार उसको क्या उदित पंचम उदित धातु से पर निष्ठा के तह तो को न हो जाएगा भुजो धातु भुजो आमर धने भुजो भंगे जो ओकार की संज्ञा के सूत्र से उपदेश उदित होने से भुज धातु के आगे निष्ठा के तहकार तो को न हो गया और भूजे के जकार को चौक उसे ग हो जाएगा क्योंकि जल पर में भूग्रह बन गया टू ओ स्वी गति टू ओ स्वी टू की संज्ञा किस सूत्र से आदर और उपदेश धातु क्या रहा श्वी स्वी टूसी ग्यर्थ गई उसे निष्ठा कर दिया सूत्र से निष्ठा करने पर उत उपसर्ग पूर्व श्वी अगर तय तो हुआ स्वी होने से वश्सा पेजा दिनाम से संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से सुई को सुई वक, के वकार को क्या होगा उ संप्रसारण से पूरा धातु क्या बनेगा शु आगे निष्ठा के तकार तो को हो जाएगा न निष्ठा तो क्या किस तरह तो से होगा अच्छा ये जो स्वी धातु है सेठ है सेठ है स्वी धातु सेट नहीं उदृत बोलो स्वीडिंग स्वी स्वी स्वीडिंग स्वी आया सेठ है सेट होने से ईट होना चाहिए किन्दु एक सूत्र है स्वीदितो निष्ठायाम क्या सूत्रो निष्ठायाम इसमें नहीं आया इसमें नहीं आया स्वी धातु ट्यू सी स्वी अरे ईदित हो तो निष्ठा पर रहते नेट सूत्र स्वी दी तो निष्ठायाम क्या इट निषद्ध हो गया इट निषद्ध नहीं होने से सुना बनी गया उत्पुरोक उदन से सस छोट लग जाएगा खरीचा हो जाएगा उद सुनो उच्छु न उच्छु न फूला हुआ शुषा कह, शुषा कह। शुषा शुष पंचम दुष्क शुष्य परे निष्ठा के तकर को क हो जाएगा निष्ठा तस् कह निष्ठा के तकर को क हो जाएगा निष्ठा तो की अनुमति कहन से शुष्क बनिया शुष्क पचो व पचो, पचो क्या भी होती पंच पच पर व किसको होगा निष्ठा के तकार तो को पच निष्ठा के तक व तो हो जाएगा पश्चिमी चकार को चौक से कह हो जाएगा जल परे तो पक्व बन गया क्षय क्षय धातु है छय धातु से ए, अच्छा डुपचस डुपचस पाके का पक्को बनिया गया क्षय क्षय धातु है छह धातु के अकार को आ करने के लिए सूत्र क्या है होने पर या है संयुग वाला है कौन है नहीं संय धातु में तो लग जाएगा नहीं लगेगा यहाँ सूत्र है छायो छाया क्षय का पंचमें त होगा ये सूत्र में क्षय अगर अस एच क्षाय क्षायध क्षय धातु से क्षय धातु से पर निष्ठा के तकार को म हो जाएगा आधे चौप से क्षा हो गया और निष्ठा के तकार को म हो गया क्षाम हो क्ष्याम हो क्षय होने वाले यहाँ क्षय क्षय धातु है अकर्म को अकर्म होने से ये जो निष्ठा प्रत्येह कर्तरी होता है एक सूत्र गत्यर्था कर्म का सूत्र है सूत्र है किसको याद है गत्यथा कर्म को देखोन जीर अति सूत्र है कर्म का सूत्र तो नहीं करो इसको याद कर लेना चाहिए कर्म के धातु गति से करते भी निष्ठा प्रति होता है <coughs> मिला से तथा कर्म के तीन चार बात हम्म गत्यर्थ कर्मक श्री सीह था जन रूह जीरे तिभ्य है मिल गया पढ़ो जैसे बोलो क्या संख्या बता दो तीन चार बहत्तर हाँ नोट कर लो याद कर लेना कर्तर्य होता है क्षय होने वाला निष्ठायां निष्ठाया नी को लोप करने के लिए कोई सूत्र पहलाया था ने रनिटी क्या सूत्र ने रनिटी इसके बाद है निष्ठायम एम सेठी सेठ निष्ठा पर होते नी का लोप हो जाता है वो भाविता में भूत धातु से नीचे भाभी भूत हाथ से नीच करने पर अचूं से वृद्धि है वृद्धि होने पर भऊ ई ऐसे भावी भावी क्या के निष्ठा किया निष्ठान से निष्ठा तकर ईट हो गया भावी में ये है निष्ठा के तव को ये हुआ निष्ठायाम सेठ से, से लोप हो जाएगा नीच का लोपन पर एक रहेगा भावित तो चैत्र मैत्रम अभिभवत चैत्र मैत्रो अभावी इतिभा तो भावेते निष्ठा सूत्र ने त प्रतिरागम निष्ठा सेठ हो गया भावित भावितवान भावितवान में क्या प्रत्ये तबत् प्रत्यय की सूत्र से होगा हो निष्ठा ये भी भावी भाभी बना करके तबत्त कर दिया निष्ठा में चटी लोप हो जाएगा भाभी तबत्त प्रतिपद के प्रतिपदी क्या है भावी तबत भावी तबत का प्रथमांत बनेगा भाभी तबान न कहा जाएगा उगित चाम तबत् उत उगी, तबत उगी से नुम होगा और दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है अत्व ज्यादा जा भावित बान भावित बंतो भावित बंत दीर्घ नहीं होगा और बल दोनों में दृढ़ का निपातन क्या स्थूले बलवतीचा निपात निपातन क्या है धातु दृढ़ दृढ़ी वृद्धो दो धातु दृढ़ धातु से भी दृढ़ धातु से दोनों से बन जाएगा दृढ़ धातु दृढ़ धातु सेट होने से निष्ठा करने पर ईट होना चाहिए किन्दु निपातन से ईट का अभाव क्या निष्ठा के त तो है त तो करने पर ईट होना चाहिए ईट अभाव पहला निपातना दूसरा है निष्ठा के तकार तो को ढ बनाया किसे निपातन से तत् ढत्वम उसके बाद त तो को ढ हो गया धातु क्या था दीर् ढ कहाँ से आया तो निष्ठा के तव तो को ढ हो हाँ गया और दृह में ह के ह का लोप हो गया निपातन से हस्य लोप हकार का लोप हो गया क्या बचा धातु का दृ प्रत्यक क्या है ढ तव तो को हो गया ढ दृह में हाँ गया निपातन से लोप हो गया एक दृ ही धातु हो तो ईदी तो नूम धातु ईदित्र तो से नूम होता है नूम होने के बाद तपते तो रहते नूम को करने के लिए क्या सोते अनिद्रता में लग जाइया इदित हो तो अनिदा में नहीं लगे नहीं लगना चाहिए ये दिखित ही धातु इदित नुम होगा तो निष्ठा कित पर रहते अनिद्रता सूत्र नहीं लग तो लोप नहीं होना चाहिए कितने निपातन से लोप कर दिया कितने क्या ईड अभाव तकार को ढ का लोप और धातु का न लोप ये चार निपातन किया एक साथ सूत्र में निपातन किस को कहते और कोई नहीं बोलो प्रा निर्देश प्रातुष्ठिक विधि बिना सिद्ध से शब्द स्वरूप निर्देशो निपातनम निर्देश। लिखो लिखो पुस्तक में लिखते हो क्या नोट को नहीं ये आलस्य बापू नोट में लिखो याद करो प्रातुष्क्षिकम विधि बिना पहले तो लघु कम कहीं आता है शायद पहले टी टीका में कहीं लेखो प्रत्युषिक विधि विना प्रत्युषिक विधिम विना सिद्ध प्रक्रिय सिद्धप्रक्रिया से शब्द स्वूप सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वूप से निर्देशो निपातनम् पहले निपातन में लिखा तो आगे निर्देश करद विसर्ग प्रतिष्ठिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिय शब्द स्वरूप से निर्देश विधे अलग अलग विधि प्रतिसंभव प्रातृषिकलग अलग अलग विशेष स्थान में लगने वाले विद्य के बिना सिद्ध प्रक्रिया सिद्धा सिद्ध जिसकी प्रक्रिया सिद्ध करके ऐसे शब्द स्वरूप का निर्देश उच्चारण कर दिया उपदेश कर दिया दृढ़ बना दिया दृढ़ स्थूल बलय स्थूल और बलवत में दृढ़ शब्द ये दृढ़ कैसे बनेगा कोई विधि ईट या भाव क्यों हुआ कोई सूत्र नहीं है ईट होना चाहिए था निष्ठा के तव तो को ढ करने बारे कोई सूत्र नहीं है ये सिद्धा उच्चारण करा दृढ़ उच्चारण कर दिया हकार के लोप करने के लिए कोई सूत्र नहीं सब सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप का निर्देश करते हैं निपातन दृढ़ शब्द निपातन कर दिया दियातरे दधाते धा धातु का स्तिप निर्देश करें तो दधातु बन जाएगा स्तिप होता है सर्वत् जो होता है अधिव होता है द्वितीय होता है स्लो से दधाती ष्टअ धा धातु का ही हो जाएगा तादो किति तो कर आदि कित धाक ही हो जाएगा धाध से निष्ठा करेंगे तो धा तेरे से धाक हो जाएगा ही अलुंत परिवह से लग जाएगा अनुंत्य धा के आकार को होगा क्या होगा हाँ अनेकाल से ही है अनेकाल इसे पूरा धाक हो जाएगा ही क्या बन जाएगा हित तो प्रथमांत नपुसक में अतम हो हितम बन हिता पुिंग विभाजिंग हिता हित दो घोहो घोहो किति दूसर दत् घोष्ट्य घू घूसा की का घूसदो दो दाह के ष्टी में दो कैसे बनेगा आतो धातु से आकार का लोप हो जाएगा दसी चौत दो घू संज्ञ क दातु के दाय धातु को दद, दद में दकारांत दकारांत को झलाम जसंते द करके लिखा है दूत्र में सूत्र में क्या आदेश होगा दकारांत सूत्र में दया थकार को झलान जसंत करके दत कर दिया दत्त से आतो की थी तो दा धत् से पहले करो निष्ठा घूसा दा धातु तो किस तरह से दाह के आगे तय करने पर घूसा के दाह है दा के दा को आदेश हो जाएगा दत्त दत्त अगर तत्त के थकार को खर्चे से तय हो जाएगा दत्त बनिया क्या क्या बन गया दत्त है में धातु क्या है दा, दा। प्रत्यय क्या है तो उत्तर त्रता प्रत्यय हुआ निष्ठा धातु क्या है दा। दा। क्या आदेश हुआ दा को दत्त थकार करने थकार को तो कह क्वाट सटंत लिट के स्थान पर कानी च आदेश विकल्प से कसुष लेटह कानज कसुशवास्तः छंदसी छंद नहीं लिखा है इसमें है किस भाई में देखो भिखो देखो है क्या तो है छंदसी तो लिखा है हमने लिखा है सिद्धांत कौन दी शायद होगा हाँ <coughs> चलो ये छंदसी प्रयोग होता है तो लिट कानच होगा कशु भी हो जाएगा विकल्प से कानच है कानच प्रत्य क्या संज्ञा होगी तंगाना आत्मने पदम सानच और तंग कान च आया आत्मने पदम है तो आत्मने पद होगा लीट के सान पर कानच हो गया आत्मने पदम क्री धातु से कानच हो गया लीट गो क्री अगर आना कान का रहेगा आन लसक देते हलन्त्यम क्री लीट के स्थान आदेश स्थानीव तो लीट है लिट्टी धातु अभ्यास रणभ्यासुद्धित्व हो जाएगा व्रत हलाय से कोर्स अभ्यास में रहेगा च क्री अग्रे आना की तो उनसे कान से गुणा नहीं होगा यौन हो जाएगा चक्रान अटक न तो हो जाएगा चक्रान ये लीट कृतवान कृत किया इस अर्थ में चक्रान बनेगा मोह च अब ये कशु प्रत्येगा गम धातु से लीट लकर आएगा लीट आने पर क्वसुच सूत्र से लीट को कशु आदेश हो गया कसु करेगा बस ककार लसुक देते उकार उपदेश जानना जमना क्या बचेगा बस धातु क्या है गम अगरे बस लीट की छानापूर्ण से दि तो हो जाएगा लिट्टी धातु रन अभ्यास अभ्यास में अभ्यास हराय से ज गम अग्रे बश ज गम बस ज गम बस मत से धातु नोह परत गम धातु मानता है धातु के धातुर धातुम न जाए? हो जाएगा अलंत परिभाषा अंतों को म को हो जाएगा न पर क्या चाहे म पर वर् पर मोह यहाँ क्या है वे है का व है तो धातु को अलुंत्य परिवार से के मक्का को हो गया न जगम को हो गया जगन वश प्रतिविधि क्या बनेगा जगन वश जगन वश का प्रशांत बनेगा जगनबान यहाँ क्या बनेगा जगनबान बनेगा जगन, बने? जगन, जगन वश है उगित उगित चा सर्वस्थान से हो जाएगा नुम नुम है पर जगन वश अग्रे नुम जगन से हो गया शांत महत संयुक्त से उपता दीर्घ जगन वंश अलग से सूर्य लोप के बाद सकार संयांत्र लोप हो जाएगा जगनवान जगनवान जगन वंश जगन वंश वान, जगन वंशम जगन वंश यदि सस आएगा जब भ संज्ञावन से क्वो समण हो जाता है भव संज्ञाव से सम्प्रसन्न हो जाएगा भ के भेगा ऊ ओ होने के बाद गम के उपथा लोप हो जाएगा गम उपथा लोप होने के कित पर रहते गम का उप लोप करने वाले क्या सूत्र गमहन जनक खसान किंगित अनंगी उपधा लोप जगमू स बन जाएगा क्या बनेगा साहसी बसी घसी नाम जैसे सत्य हो जाएगा क्या सूत्र साहसी बसी घसा जगमू सैसे देखो जग जगम बस क्या प्रतिपदी गई जगन क्या है जगन वश जगन वश में सन पर भ संज्ञा है क्वो संप्रसानम संप्रसारण होने से बौ को जाएगा। उ ऊ होने के बाद निमित्ता पाय नैमित्त से आ जो अ मान करके के मा म को न हुआ था अभी क्या रहेगा मगम वश संप्रसान उस हो गया सासिवस यहाँ सत्व होता है और गमहन जन खन की तो लपता लप हो गया जगमोस बनिया क्या प्रतिपति हुआ जगमूश रहू सृती में क्या बनेगा जगमूषा जगमू से बनेगा सत्य जगमुसी बनेगा षठी बहुचन क्या बनेगा जगमूसा भ्या में क्या बनेगा हाँ प्राथिवी क्या था बस। जगन बस भ्यामी क्या बनेगा जगन बद व्याम वस्तु अनु हो जाएगा जगन बद्ध भ्याम क्या बनेगा जगन बद भ्याम जगन बद, भ्याम। जगन बद भ्याम। लटह लट शत्रचा प्रथमा समानाधिकरणे तीन पद शत्र चौ अप्रथमा सामनाधिकरण लठष षठिय अंत किसान पर शत्रु और सालना से आदेश हो जाएगा प्रथमा सामानिकरण अप्रथमा सामनाधिकरण हो तो जैसे पचनतम चैत्रम पश्य भोजन पकाता है चैत्र पचनतम चैत्र पश्य ग्छन तम चैत्रम पश्य चैत्र चल रहा है गछन तम चैत्रम शत्रु प्रत्ये हो गया लट् के पर ये प्रथमा सामनाधिकरण होता है गच्चन चैत्र कम होता है आगे बताएंगे अप्रथमा सामनाधिकरण हो तो अप्रथमांत uh, समानधिकरण तो तो लट ए तो वस्त चैत्र पठती प्रथमांत चैत्र लट प्रथमा सामनाधिकरण हुआ जो अप्रथमा समाधिकरण होता है होता है तब लट के स्थान पर सत्र और स्थान होगा शत्रिका क्या रहेगा अतरकार उपदेश जोनाशी सकार शानज का आन रहेगा सकार लसकार शानज की क्या संज्ञा होगी के से तंगा नाता निर्वध इसलिए आत्मनिपति धातु हो तो शानच होगा परेश्र धातु तो शत्रु प्रति होगा गम धातु से लट के स्थान पर शत्रि आदेश होगा सानच नहीं होगा और ने आत्मनिप धातु है तो ऐध धातु करें तो सानच हो जाएगा ऐधमान बन जाएगा अब सब अपदि हो जाएगा सानच सत्र सार्व धातु संज्ञा है कर्तर सप हो जाएगा कर्तात में हे कृते कृत सब आदि सप होगा आदि से क्या होगा जी गणि में जो धातु दिवादी हो तो शन हो जाएगा जो धातु में सब आदि हो जाएगा पक्ष से शत्र हुआ शत्र क्या रहे अथ पच अग्रे अथ कर्तर्य सप पचत बने गया प्राति क्या प्रातिवेदक होना पचत सु आया अम आया पचत अगिर अम पचत अमस्य से, से नुम हो जाएगा शत्रु प्रत्ये उगित रिये नुम अनसे पचंत पच्छन, पचंत अग्र अम पचत पचत चैत्र पशे पचन पचत पचत तो पचत तेती ते में क्या बनेगा पचता आने मुक आन आने के सप्तम आने आनपर त मुकम का अदंतांग से मुगम सैद धा आत्मनिपद परसम दी आया पचधातु आया न लौक आया नया आत्मनिपद परसम दीह उभयपदी उभयपति उनसे शानच भी हो जाएगा शानच हुन से शानच क्या रहेगा आन कर्त्य सब हो गया सप उनके बाद तो अदंत हो गया पच पच होन से पच आने मुख आन प्रति मुख हो जाएगा आद्यंतु तो टके तु पच क्या अंतिम होगा पचम आन बन जाएगा पचम आनम चैत्रम पश पश था तो आए नहीं वादि में उभयपति है न पुस्तक नहीं है या एक पद छोटे पुराना हो जाने से <laughs> पुरानों से खाली परस बाकी बचा आत्म तो चला गया है देखो देखो देखो तो तो आत्म बद संदेह किस किस को भज था तो हस में तो गाना सरल है <laughs> पच आत्म उभय पद उन से पचमहान बनिया माँ कहा से महान में माँ कहाँ से यार आने मुख पचमनम चैत्र पचमाननम पचनतम दोनों का पकाने वाले चैत्र को देखो यहाँ लठ सत्र प्रथम सामनाधिकरण है तो यहाँ पहले से लट लट अनुर्तन अनुवर्तन है वर्तमान लट होगा लड इत अनुवर्तम पुनर्लट ग्रहणा प्रथम सामनाधिकरण भी क्वचित बोलो लट की अनुवृत्ति है तो सूत्र में फिर लट लट अनुवर्तन किया ये करने से कहीं कहीं प्रथम आसमानाधिकरण में हो जाता है सूत्र में तो दिया प्रथमा सनाधिकरण है तो लट की अनुवृत्ति जब सिद्ध है फिर और एक बार लट उच्चारण किया अधिक प्रयास किया उसका प्रयोजन तो कहीं कहीं प्रथम आसमानाधिकरण भी हो जाता है तो सन ये सन द्वीजा में द्वीजा प्रथमान उसका समान गण है सन बन गया सन में धातु क्या मालूम है अशु धातु अत से सत्र प्रत्यय होगा किस सत्र प्रत्यय होगा लटर सत्यनारायण सत्र अत अश्र अत सत्र प्रत्ये सार्वधातु गे अष धातु किस गण में अदाधि करते क्या शुद्ध लगे अधिप्रभुत सपह लुक हो गया धातु क्या रहा अस प्रत्यय अत अभी अश् के अवकार को लोप करने के लिए कोई सूत्र आया है किसके पुस्तक में स्नासो अलोप की तंगीत सार्वधा क्या है पर में सार्वत्ंगीत सार्वत्मा गीत पते अकार का लोप हो गया धातु क्या बचा धातु का सकार प्रत्यय क्या है अत क्या प्रतिविध हुआ सत कार करने के लिए कहा अं, बचेगा सन जो संत कहते हैं ना संत यही सन का सन संत संत बहुशन संत ये संत साधु संत साधु संत कहते हैं ना ये संत है घट सन पट सन सन सन प्रयोग होता है घट हे पट हे अस्थि अस्ति सन सत होता है नपुंसक पुनलिंग सत तिलिंग होते क्या होगा उगीत से होता है कि सती घटसन दिजसन प्रथमात में भी शत्रु प्रत्ये हो गया ओम नेता बसान